मुंडकोपनिषद शंकर भाष्य मुंडक दो द्वितीय खंड ब्रह्म का स्वरूप निर्देश तथा उसे जानने के लिए आदेश अरूपम सदक्षर केन न प्रकार इति उच्यते रूपहीन होने पर भी उस अक्षर को किस प्रकार जानना चाहिए यह बतलाया जाता है आवि सं गुहा नाम महत्पद अत्रेत समर्तित एजत्ण्य सच्च यदेतज्जान सदसत वरेण्यम परम विज्ञा वरिष्ठ प्रजा यह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सबके हृदय में स्थित गुहाचर नाम वाला और महत्पद है इसी में चलने वाले प्राणन करने वाले और निमेशोन्मेष करने वाले ये सब समर्पित हैं तुम इसे सदसद्रूप प्रार्थनीय प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वोत्कृष्ट जानो आवि प्रकाशम आविहप्रकाशम संघाद्युपाधिर्ज्वल भ्राजती स्वत्यंतराशब्दादीन उपलभम वदवद् भाषते दर्शन आदि उपाधि सलक्षते दर्शनश्रवणमन विज्ञादी उपाधिधर्मर्भूत स लक्ष्यते हृदय सर्व्राणीना यदाविर्ब्रह्म सम्य स्थित हृदय गुहा गुहा दर्शन गुहाँ आदि प्रकारेर गुहाचरम इति प्रख्यात आविहे प्रकाश स्वरूप सन्निहित समिपस्थित वाघादि उपाधियों द्वारा प्रज्वलित होता है प्रकाशित होता है ऐसी एक अन्य श्रुति के अनुसार वह शब्दादि विषयों को उपलब्ध करता था जान पड़ता है अर्थात संपूर्ण प्राणियों के हृदय में दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान आदि उपाधि के धर्मों से आविर्भूत हुआ दिखाई देता है अतः संनिहित है इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म हृदय में सन्न सम्य स्थित है वह गुहाचर दर्शन श्रवणादि प्रकारों से गुहा अर्थात बुद्धि में संचार करता है इसलिए गुहाचर नाम से विख्यात है महत्वत्वात् परम पद्यते सर्व पदार्थास पदवाद वही महत्पद है सबसे बड़ा होने के कारण वह महत है और सबसे प्राप्त किया जाता है अथवा सारे पदार्थों का आश्रय है इसलिए पद है कथम तन इति यतो तन्महपदम उच्यते यहाँ तत्सव समर्पित प्रवेशिम रथनाभा विवाह एजच्चल पक्षादी प्राणा प्राणीती प्राणापादि मनमुष्यप्वादी यच्चानि क्रियाव्चा शब्दात्म समस्तमेत अत्र ब्रह्मणि समर्त वह महत्पद् किस प्रकार है सो बतलाते हैं क्योंकि इस ब्रह्म में ही रथ की नाभि में अरों के समान यह सब कुछ समर्पित अर्थात भली प्रकार प्रवेशित है। एजत चलने फिरने वाले पक्षी आदि प्राणत जो प्राणन करते हैं वे प्राणापाणादिमान मनुष्य और पशु आदि निमिषत च जो निमेश आदि क्रिया वाले और च शब्द के सामर्थ्य से जो निमेश नहीं करने वाले हैं वे भी इस प्रकार ये सब इस ब्रह्म में ही समर्पित हैं एकद्यास्पत ये शिष्या अवगछत तदात्मूत सत्सत्व सत्सत मूर्ता मूर्तो स्थूलसूक्ष्म तद्यतिरेके भावत वर्ण्य वर्णीय तदेवि सर्व्यार्थनीय परम व्यतिर विज्ञानात् प्रजावीति हितेना लौकिक ज्यौहि संबंध जल्लौक वरेषु यरतम सर्वदार्थु वरेशतिशयन वर सर्वदोषरहित हे शिष्यगण ये सब जिस ब्रह्म आश्रय वाले हैं, उसे तुम जानो समझो वह सस्य स्वरूप तुम्हारा आत्मा है क्योंकि उससे भिन्न कोई सत्य या असत्य मूर्त या अमूर्त अर्थात स्थूल या सूक्ष्म है ही नहीं और वही नित्य होने के कारण सबका वर्ण्य वर्णीय पदार्थ प्रार्थनीय है तथा प्रजाओं के विज्ञान से परे यानी अतिरिक्त है इस प्रकार इस पर शब्द का व्यवधान युक्त प्रजानाम पद से संबद्ध है पर यह कि जो लौकिक विज्ञान का विषय है और वरिष्ठ यानी संपूर्ण श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठतम है क्योंकि संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण एक वह ब्रह्म ही अत्यंत श्रेष्ठ है ब्रह्म में मनोनिवेश करने का विधान किमच तथा यदर्चि अद्यणुभ्यो चोका निहितालोकिन तदेतदक्षर ब्रह्माणुवा तदेत सत्यम तदमृत तद्वेद्यम धौम्य विद्धि जो दीप्तमान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित है वही यह अक्षर ब्रह्म है वही प्राण है तथा वही वाक और मन है वही जो सत्य और अमृत है हे सोम्य उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए तो उसका वेधन कर। दिप्त्या, दिप्त्या इति करदर्चित यदर्चिम दीप्तिमत्या दीप्त्यतप्तिमद्रम कि यदुभ्य च चूक्ष्म या शब्दस्थूलभ्यो अतिशयन स्थूल पृथिव्यादिभ्योकाुराद नेता स्थित ये चोकिनो लोक निवासीनो मनुष्यादीतिया प्रसिद्धा तदैत ब्रह्म स प्राणस्तुवाक् मन सर्वाणी चरणी तदंतन्यम चैतनियाश्रयो ही प्राणेन्द्रियादिसर्वसघात प्राणस्य प्राणम् इति शुत्यतरा जो अर्चुमत यानी दीप्यमान है ब्रह्म के दीप्ति से ही सूर्य और दे दीप्यमान होते हैं इसलिए ब्रह्म दिप्तिमान है और जो श्यामा का आदि अणुओं से भी अणु सूक्ष्म हैं क्या शब्द से यह समझना चाहिए कि जो पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थों से भी अत्यंत सूक्ष्म स्थूल है जिसमें भूलोक आदि संपूर्ण लोक तथा उन लोगों के निवासी मनुष्यादि स्थित हैं क्योंकि सारे पदार्थ चैतन्य के ही आश्रित प्रसिद्ध है वही सबका भूत यह अक्षर ब्रह्म है वही प्राण है तथा वही वाणी और मन आदि समस्त इंद्रिय वर्ग है उन सभी में चैतन्य ओत प्रोत है क्योंकि प्राण और इंद्रिय आदि का सारा संघात चैतन्य के ही आश्रित है जैसा कि वह प्राण का प्राण है इत्यादि एक अन्य श्रुति से सिद्ध होता है यणादिना अंतचैतन्य मक्षरम तदेत सत्यम अवितथम तो अमृतमशी तद्वेव्यम मनसा तस्मिन् ताड़व्यस्धान कर्तव्यंतर्थ यस्मादेव हे सौम्य विध्यक्षर चेत सामधस्व इस प्रकार प्राणादि के भीतर रहने वाला जो अक्षर अक्षरचैतन्य है वही यह सत्य यानी अबतथ है अतः अविनाशी है उसका वेधन यानी मन से ताड़न करना चाहिए अर्थात उसमें मन को समाहित करना चाहिए हे सौम्य क्योंकि ऐसी बात है इसलिए तू वेधन कर यानी अपने चित्त को उस अक्षर में लगा दे ब्रह्म वेधन की विधि कथम वेधभ्यम इति्यते उसका किस प्रकार वेधन करना चाहिए सो बतलाया जाता है धनुर्भिवनिषदम महास्त्र शरम झुपाशा निशि सन्धयत आयम्य तद्भावते नेतसा लक्ष्यम तेवाक्षर सोमविद्धि हे सौम्य उपनिषद्वेद्य महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुराग भावानुगत चित्त से उस अक्षर रूप अक्षरूपलक्ष्य का ही वेधन कर धनुश्वासन गृही ध्यापनिषद उपनिष्सु भव प्रसिद्ध महास्त्रम महच्च तदस्त्र च महास्त्रम धनु तस्म सरम किं विशिष्ट उपासन संतताभि ध्यानेन सततात संस्कृत सन्धत सन्धानुरिया चाकृ्य सेंद्रियम अतरण स्विष्द विनर्ज्य दक्षवर्जित कृत नी हन धनुष मनमिह संभवति तद् तस्मिन् अक्षरे लक्षे भावना भाव तद्गते नेतसा लक्ष्य तदेव यथोक्तलक्षण अक्षर सौम्य विधि औपनिषद उपनिषदों में वर्णित यानी उपनिषद प्रसिद्ध महास्त्र महान अस्त्र धनुष सरासन लेकर उस पर बाढ़ चढ़ावे किस प्रकार का बाढ़ चढ़ावे इस पर कहते हैं उपासना से निश्चित यानी निरंतर ध्यान करने से पहनाया हुआ संस्कार किया हुआ बाढ़ चढ़ावे फिर बाढ़ चढ़ाने के अन्तर उसे खींच कर अर्थात इंद्रियों के सहित अंतकरण को उनके विषयों से हटा अपने लक्ष्य में ही जोड़कर क्योंकि इस धनुष को हाथ से धनुष चढ़ाने के समान नहीं खींचा जा सकता तदभावगत अर्थात अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्म में जो भावना है उस भाव में गए हुए चित्त से हे सौम्य ऊपर कहे हुए लक्षणों वाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर ब्रह्म का वेधन कर वेधन के लिए ग्रहण किए जाने वाले धनुष आदि का स्पष्टीकरण यदुक्तम धनुरादि तदुच्यते ऊपर जो धनुष आदि बतलाए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है प्रणवो धनु सरोजात्मा ब्रह्मतलक्ष अप्रमत्ते नएद्यम सर्व तन्मयो भवेद प्रणव धनुष है अर्थात सोपाधिक आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है उसका सावधानता पूर्वक वेधन करना चाहिए और बाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए प्रणव ओंकारो धनु यथेसन लक्ष्ये शवेशमसक्षर लक्ष्ये प्रवेश कारणं प्रणवन हाँन संक्रीय मण तदाबनों प्रतिबंधे नाक्ष वषे यहाँ इशु लक्ष्ये लग अतः प्रणवो धनुरीव धनुहो शरो धनु श्यात्मोपाधिलक्षण पर एव जले सूर्यादि वदीह प्रविष्टो सूरिया प्रविष्ट देहेबौद प्रत्यय साक्षतया सर इव स्वात्मने तो ब्रह्म लक्ष मुच्यते लक्ष्य इव मन सधिस्तुआत्म्ब लक्ष्य बाढ़ प्रणव यानी ओंकार धनुष है जिस प्रकार सरासन अर्थात धनुष लक्ष्य में बाण के प्रवेश कर जाने का साधन है उसी प्रकार स्वपाधिक आत्मा रूप बाण के अपने लक्ष्य अक्षर में प्रवेश करने का कारण ओंकार है अभ्यास किए हुए प्रणव के द्वारा ही संस्कृत होकर वह उसके आश्रय से बिना किसी बाधा के अक्षर ब्रह्म में इस प्रकार स्थित होता है जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य में अतः धनुष के समान होने से प्रणव ही धनुष है तथा आत्मा ही बाण है जो कि जल में प्रतिबिंबित हुए सूर्य आदि के समान इस शरीर में संपूर्ण बौद्ध प्रतीतियों के साक्षी रूप से प्रविष्ट हो रहा है वह बाण के समान अपने ही आत्मा अर्थात स्वरूपभूत अक्षर ब्रह्म में अनुप्रविष्ट हो रहा है इसलिए ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है क्योंकि मन को समाहित करने की इच्छा वाले पुरुषों को वही आत्म भाव से लक्षित होता है तथ सत्य प्रमत्तेन बाह्य विषयोपलब्धि तृष्णा प्रमादर्जि सर्वतो विरक्न जितेन्द्रियणकाग्रचित बोधभ्यम ब्रह्मलक्ष्यम ततस्तवना दूर्धम सर्व तन्म यहा सरस्य यहां सरस फलम् भवति तथा देहाद्यात्म देहाद्यात्मय तिरस्करणे नाक्षरकात्म फलमाद अतः ऐसा होने के अनंतर अप्रमत बाह्य विषयों की उपलब्धि की तृष्णारूप प्रमा से रहित होकर अर्थात सब ओर से विरक्त यानी जितेंद्रीय होकर एकाग्रचित्त चित्त से ब्रह्मरूप अपने लक्ष्य का वेधन करना चाहिए और फिर उसका वेधन करने के अनंतर वाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए तात्पर्य यह कि जिस प्रकार बाण का अपने लक्ष्य से एक रूप हो जाना ही फल है उसी प्रकार देहादि में आत्म तत्व की प्रतीति का तिरस्कार कर उस अक्षर ब्रह्म से एकात्म स्वरूप फल प्राप्त करे